गीता तत्वचिंतन १९वां प्रवचन आत्मतत्व समस्त सत्य का उस गीता अध्याय दो श्लोक १७ अठारह अविनाशी तु तो तद्विदि यदम तथम विनाशम्यस्य न कर्तु मरहति तू यह जान ले कि जिसके द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है वह तो अविनाशी है क्योंकि इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है अंतवंत इमेदेहा नित्य सोक्ता शरीरण अनासिनो अप्रमेय सस्मा युद्धस्व भार नाश रहित अमाप नित्य शरीरी आत्मा की ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं अतएव हे फरसवंशी अर्जुन तो युद्ध कर अविनाशी तथा अव्यय की व्याख्या सत्रहवें श्लोक में कहते हैं कि सत वह है जो अविनाशी है और अविनाशी कौन है वह जिसके द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है वह अविनाशी क्यों है इसलिए कि वह अव्यय है और इस अव्यय का नाश कोई भी नहीं कर सकता प्रथम शब्द का अर्थ है फैलाना व्यापना सुरक्षित रखना अविनाशी वह है जो इस जगत को फैलाता है और उसमें व्याप्त हो जाता है यह अविनाशी समस्त नाम रूपों में अनुसूचित सत्ता है विनाश तो उसका होता है जो सीमित है जो भी पदार्थ सीमित है उसका जन्म होता है और इसलिए उसका विनाश भी होता है पर जो सब में ओतप्रोत असीम सत्ता है उसका कभी जन्म नहीं होता और इसलिए उनका नाश भी कभी नहीं होता अव्यय शब्द से यह सूचित किया कि जो सत्य है उसमें किसी प्रकार का व्यय या परिणाम या परिवर्तन नहीं होता अविनाशी से यह सूचित किया गया कि सद सदैव सद रूप ही रहता है उसकी सद रूपता का कभी विनाश नहीं होता परिणाम या परिवर्तन तो तब होता है जब किसी पदार्थ के अंगों या अवयवों में परिवर्तन होता है यदि कोई वस्तु अवयवान है तो अवश्य के अवयव की घटने बढ़ने से उसके नाश और वृद्धि का प्रसंग उपस्थित हो सकता है जैसे वस्त्र तंतुओं के संयोग से बना है यदि हम तंतुओं को अलग अलग कर दें अथवा जल जला दें तो वस्त्र नष्ट हो जाएगा पर जो सत्य है वह अवयव ही विहीन है यह बात तत्तम से सूचित किया की गई जो सारे ब्रह्मांड को व्याप्त ले उसका भला कैसा अवयव जिसके अवयव नहीं उसमें किसी प्रकार का व्यय भी नहीं अत जो सत्य है वह अवय है वेदांत दर्शन सच्चिदानंद को सत का पर्याय मानता है क्योंकि सत चित्त और आनंद में कभी स्वरूप का परिवर्तन नहीं देखा गया अर्थात सत्य कभी असत नहीं होता चित्त का कभी विनाश नहीं होता और जहां सत्य और चित्त है वहां आनंद तो रहेगा ही यदि यह कहा जाए कि सत का भी अभाव होता है तो उस अभाव का ग्रहण कौन करेगा सत्ता के अभाव का ग्रहण करने वाला भी कोई सदरूप ही होगा और जब अभाव का ग्रहण करने वाला सत्व विद्यमान है तो फिर सत्ता का अभाव कहाँ हुआ इसी प्रकार चित्त का यानी ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता यदि यह माने कि ज्ञान का अभाव होता है तो उस अभाव को जानने वाला कौन है जो ज्ञान के अभाव को जानेगा वह ज्ञान रूप ही होगा और इस प्रकार यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान का कभी नाश नहीं होता आनंद सत्ता और ज्ञान इन दोनों से अलग नहीं है अतएव सत्ता ज्ञान और आनंद उस सत के ही रूप हैं इस प्रकार उक्त श्लोक में यह बताया कि सत क्या है सत वह है जो अविनाशी और अव्यय है विनाश और व्यय इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म अंतर है जैसे देह है वह बढ़ती है और घटती है आहार और पोषण पाकर वह बढ़ती है यदि उसे भोजन न मिले तो वह घटती है इसे कहेंगे व्यय व्यय का मतलब होता है घटना बढ़ना देह से प्राण निकल गए तो वह मर गई यह देह का विनाश हुआ सत्य में न इस प्रकार कोई व्यय होता है न विनाश इसीलिए वह अव्यय है अविनाशी है